छांदोग्य उपनिषद शंकर भाष्य हिंदी अनुवाद अध्याय खंड का अनुसंधान करने के लिए इंद्र और विरोचन का प्रजापति के पास जाना अतः यह जो संप्रदाय संप्रसाद है जो इस शरीर से सम्यक रूप से उत्थान कर परम ज्योति को प्राप्त होकर अपने स्वरूप से निष्पन्न होता है यह आत्मा है ऐसा आचार्य ने कहा यह अमृत है यह अभय है यह ब्रह्म है ऐसा पहले धैर्य विद्या के प्रसंग में कहा जा चुका है सो so, इस प्रसंग में यह संप्रसाद कौन है और उसकी प्राप्ति कैसे होती है यह जिस प्रकार इस शरीर से उत्थान कर परम ज्योति को प्राप्त हो अपने स्वरूप से निष्पन्न होता है और जिस रूप से निष्पन्न होता है वह आत्मा कैसे लक्षण वाला है संप्रसाद के जो विशेष सविशेष रूप है वे तो देह संबंधी है भिन्न जो जो उसका है है है है वह वह कैसा है? ये सब बातें इसलिए आगे का आरंभ किया जाता है। जहां जो का है, वह तो विद्या के ग्रहण और दान करने की विधि प्रदर्शित करने एवं विद्या की स्तुति के लिए है जिस प्रकार जल की प्रशंसा करने के लिए यह जल राजद द्वारा सेवित है ऐसा कहा जाता है श्लोक पहला जो आत्मा धर्माधर्मा धर्मा पाप रहित सत्य काम और और संकल्प है उसे उसे खोजना चाहिए विशेष रूप से जानने की इच्छा करनी चाहिए जो उस आत्मा को शास्त्र और गुरु के उपदेशानुसार खोज कर जान लेता है वह संपूर्ण लोक और समस्त कामनाओं को प्राप्त कर लेता है ऐसा प्रजापति ने कहा जो आत्मा पापरहित तो जराहीन मृत्युहीन शोकरहित क्षुधारहित त्रषाहीन सत्य काम और सत्य संकल्प है जिसकी उपासना अर्थात उपलब्धि के लिए हृदय पंडरिक स्थान बताया गया है जिसमें मिथ्या से अपहित ढके हुए सत्य काम सम्यक का प्रकार स्थित है जिसकी उपासना के साथ साथ रहने वाला ब्रह्मचर्य रूप साधन बतला गया है और उपासना के फलभूत काम की प्राप्ति के लिए मूर्धन्य नाड़ी से गति बतलाई गई है उसका अन्वेषण करना चाहिए शास्त्र और आचार्य के उपदेशों से उसका ज्ञान प्राप्त करना चाहिए वह विशेष रूप से जानने के लिए इष्ट है अर्थात स्वसंवेद्यता को प्राप्त कराने योग्य है उसके अन्वेषण और विशेष रूप से जानने की इच्छा से क्या होता है यह बतलाया जाता है जो उपर्युक्त प्रकार से उस आत्मा को शास्त्र और आचार्य के उपदेशानुसार अन्वेषण कर विशेष रूप से जान लेता है अर्थात स्वसंवेद्यता को प्राप्त कर लेता है उसे इन समस्त लोगों के भोगों की प्राप्ति और सर्वात्म रूपता फल की प्राप्ति होती है ऐसा प्रजापति ने कहा अन्वेषण करना चाहिए विशेष रूप से जानना चाहिए यह नियम विधि ही है अपूर्व विधि नहीं है इसका तात्पर्य यह है कि उसे इस प्रकार अन्वेषण करना चाहिए इस प्रकार जानना चाहिए क्योंकि अन्वेषण और विजिज्ञासा ये दोनों ही दृष्टार्थ है इनका फल प्रत्यक्ष सिद्ध है परलोकादि की भांति अदृष्ट नहीं है इनकी दृष्टा दृष्टार्थता में इसमें नहीं देखता इस इंद्र के वाक्य से श्रुति बारंबार देहादि धर्मों से अतीत रूप के रूप से ज्ञात होने वाले आत्मा के स्वरूप का ज्ञान होने में विपरीत ज्ञान की निवृत्ति यह फल दृष्ट है अतः इस विधि का नियमार्थक होना ही उचित है अग्निहोत्र आदि के समान इसका अपूर्व विधि होना संभव नहीं है श्लोक दूसरा प्रजापति के इस वाक्य को देवता और असुर दोनों ही ने परंपरा से जान लिया वे कहने लगे हम उस आत्मा को जानना चाहते हैं जिसे जानने पर जीव संपूर्ण लोकों और समस्त भोगों को प्राप्त कर लेता है ऐसा निश्चय कर देवता व का राजा इंद्र और असुरों असुरचन यह दोनों परस्पर ईर्ष्या करते हुए हाथों में से लेकर प्रजापति के पास आए भय तद ही उभयी इत्यादि अख्यायी का प्रयोजन पहले बदला दिया गया परंपरा से आए हुए अपने कर्णों के विषय हुए उस प्रजापति के वचनों को देवता और असुर किन दोनों ने जान लिया प्रजापति के इस वचन को जानकर उन्होंने क्या किया यह बतला जाता है देवता और उस आत्मा का अन्वेषण करे जिस आत्मा का अन्वेषण कर लेने पर सम, सम, मनुष्य संपूर्ण लोक और समस्त भोगों को प्राप्त कर लेता है ऐसा कहकर स्वयं देवताओं का राजा इंद्र ही अपनी संपूर्ण भोग साम सामग्री देवताओं को सौंप शरीर मात्र से ही प्रजापति के पास गया इसी प्रकार असुरु का राजा विरोचन भी गया गुरुजनों के प्रति विनय पूर्वक जाना चाहिए यह बात श्रुति दिखलाती है तथा तो यह भी प्रदर्शित करती है कि विद्या त्रिलोकी के राज्य से भी बढ़कर है क्योंकि देवराज और असुराज ये दोनों बहुमूल्य भोग के पात्र होने पर भी इस प्रकार गुरु के समीप गए वे दोनों परस्पर असंविधान संविध सद्भाव न करते हुए अर्थात विद्या के फल के लिए एक दूसरे के प्रति ईर्षा प्रदर्शित करते हुए समित पानी हाथों में के <coughs> के भर लिए प्रजापति समीप आए। तीसरा, उन्होंने बत्तीस वर्ष तक ब्रह्मचर्य वास किया तब उनसे प्रजापति ने कहा तुम यहाँ किस इच्छा से रहे हो उन्होंने कहा जो आत्मा पाप रहित तो जरा रहित तो मृत्युहीन शोक रहित क्षुधाहीन तृषाहीन सत्य और सत्य संकल्प है उसका अन्वेषण करना चाहिए और उसे विशेष रूप से जानने की इच्छा करनी चाहिए जो उस आत्मा का कर कर उसे विशेष रूप से जान लेता है, लेता है है वह संपूर्ण और समस्त को प्राप्त इस श्रीमान के वाक्य को शिष्ट जन हैं उसी को जानने की इच्छा करते हुए हम यहाँ रहे हैं वहां जाकर उन्होंने बत्तीस वर्ष तक सेवा में तत्पर रहते हुए ब्रह्मचर्यवास किया तब उनके अभिप्राय को जानने वाले प्रजापति ने उनसे कहा तुमने किस प्रयोजन के अभिप्राय से अर्थात क्या चाहते हुए यहाँ निवास किया है इस प्रकार कहे जाने पर वे बोले शिष्ट जन श्रीमान का यह आत्मा इत्यादि वाक्य बतलाते हैं अतः उस आत्मा को जानने के लिए हमने निवास किया है यद्यपि प्रजापति के पास आने से पूर्व वे एक दूसरे के प्रति ईर्षा युक्त थे तथापि विद्या प्राप्ति के प्रयोजन के गौरव से उन्होंने प्रजापति के यहाँ रागद्वेश मोह एवं ईर्षादी दोषों को त्याग कर ही ब्रह्मचर्य वास किया इससे इस आत्मविद्या के गौरव की सूचना मिलती है लोकसा उनसे प्रजापति ने कहा यह जो पुरुष नेत्रों में दिखाई देता है यह आत्मा है यह अमृत है यह अभय है यह ब्रह्म है तब उन्होंने पूछा भगवन यह जो जल में सब और प्रतीत होता है और जो दर्पण में दिखाई देता है उनमें आत्मा कौन सा है इस पर प्रजापति ने कहा मैंने जिस नेत्र वर्णन किया है वही इन सब में सब और प्रतीत हो, होता है इन, उन्हें इस प्रकार तपस्वी विशुद्ध खलमश जिनके दोष निवृत्त हो गए हैं और योग्य जानकर प्रजापति ने कहा जिनकी इंद्रियां विषयों से निवृत्त हो गई है और जिनके राग द्वेश दोषो का नाश हो गया है उन योगियों को जो नेत्र के भीतर यहाँ दृष्टा पुरुष दिखाई देता है यह अपहत अपी गुणों वाला आत्मा है जिसके विषय में मैंने पहले कहा था और जिसका अमृत है, है इसलिए अभय है और इसी से ब्रह्म यानी अब है तब प्रजापति के कहे हुए नेत्रों के भीतर जो पुरुष दिखाई देता है इस वाक्य से उन्होंने छाया रूप पुरुष को ग्रहण किया और उसे ग्रहण कर अपने विचार को पुष्ट करने के लिए प्रजापति से पूछा हे भगवान यह जो पुरुष जल में परिख्यात परि सब और ख्यात प्रतीत होता है और जो यह दर्पण में अपने प्रतिबिंब रूप से दिखाई देता है तथा जो खड़गा स्वच्छ पदार्थों में दिखता है इन सब में आपका बदलाया हुआ आत्मा कौन है अथवा इन सब में एक ही आत्मा है इस प्रकार पूछे जाने पर प्रजापति ने कहा मैंने जो नेत्रांतर्गत दृष्टा बदलाया है वही आत्मा है इस बात को मन में रख कर ही उसने ही कहा कि वह इन सभी के भीतर दिखाई देता है शंका। निर्दोष आचार्य होकर भी प्रजापति का अपने शिष्यों के विपरीत ग्रहण का अनुमोदन करना कैसे उचित हो सकता है समाधान यह ठीक है परंतु प्रजापति ने उसका अनुमोदन नहीं किया शंका सो किस प्रकार समाधान इंद्र और विरोचन इन दोनों ने अपने पांडित्य महत्व और नातृत्व का आरोप किया था और ये लोक में प्रतिष्ठित भी थे यदि उनसे प्रजापति यह कहते कि तुम मूड हो और उल्टा समझने वाले हो तो उनके चित्त में दुख हो जाता और उससे होने वाले चित्त के प्रभाव से फिर प्रश्न करने सुनने ग्रहण करने और समझने के लिए उत्साह का हास हो जाता अतः प्रजापति यही मानते है कि शिष्यों की रक्षा करनी चाहिए अभी ये विपरीत ग्रहण करते हैं तो भले ही करें, मैं जल के शकोरे आदि के दृष्टांत से उसे निवृत्त कर दूंगा शंका किंतु यही वह आत्मा है ऐसा कहकर मिथ्या भाषण करना तो उचित नहीं है समाधान प्रजापति ने मिथ्या भाषण तो नहीं किया शंका किस प्रकार नहीं किया समाधान शिष्य के ग्रहण किए हुए छायात्मा से प्रजापति का स्वयं बतलाया हुआ नेत्रांतर्गत पुरुष उनके मन में बहुत समीप वर्ती है क्योंकि आत्मा सबके भीतर है ऐसी श्रुति है यही वह आत्मा है इस वाक्य से प्रजापति ने उसी का निर्देश किया है इसलिए उन्होंने मिथ्या भाषण नहीं किया तथा उन्होंने उनके विपरीत ग्रहण की निवृत्ति के लिए इस प्रकार कहा अष्टम खंड इंद्र तथा विरोजन का जल के में अपना प्रतिबिंब देखना श्लोक पहला जलपूर्ण शकोरे में अपने को देखकर तुम आत्मा के विषय में जो न जान सको वह मुझे बतलाओ ऐसा प्रजापति ने कहा उन्होंने जल के में देखा उनसे प्रजापति ने कहा तुम क्या देखते हो उन्होंने कहा भगवान हम इसे अपने हम अपने इस समस्त आत्मा को लोम और नख पर्यंत जो का क्यों देखते हैं प्रजापति ने कहा उद शराब अर्थात जल से भरे हुए शकोरे आदि में अपने को देखकर फिर अपने आत्मा को देखने पर पर जो कुछ तुम तुम न समझ सको, वह तुम मुझे से कहना इस प्रकार प्रकार कहे जाने उन्होंने उसी जल के शकोरे में ईक्षण क्षण अवलोकन किया अर्थात जैसा प्रजापति ने कहा था वैसा ही किया तब उनसे प्रजापति ने कहा तुमने क्या देखा शंका किन्तु वह मुझे से कहना इस प्रकार कहे हुए उन दोनों ने तो जलपूर्ण में देखकर प्रजापति से ऐसा कोई निवेदन नहीं किया कि यह बात हम नहीं समझ सके इस प्रकार अज्ञान का कारण न बदलाने पर भी प्रजापति ने जो कहा कि तुमने क्या देखा सो इसका क्या अभिप्राय है समाधान इसका उत्तर दिया जाता है उन्हें इस प्रकार की कोई चंका नहीं हुई की अमुक बात हमको ज्ञात नहीं है छायात्मा में उनकी आत्मा निश्चित ही थी इसी से आगे चलकर श्रुति यह कहती है कि वे शांत चित्त से चले गए तथा वस्तु का निश्चय बिना संभव नहीं नहीं है इसी से उन्होंने यह यह कहा कि यह बात हमें विदित नहीं है किंतु विपरीत ग्रहण करने वाले शिष्यों की भी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए इसी से उन्होंने स्वयं ही पूछ लिया की तुम क्या देखते हो तथा उनके विपरीत निश्चय का निराकरण करने के लिए पीछे साधु अलंकार भी कहा उन्होंने कहा हे hey भगवान हम दोनों अपने आत्मा को लोम और नख पर्यत जो देखते हैं हे भगवान हमारे स्वरूप जैसे लोम एवं नखादि युक्त है उसी प्रकार हम जल के शकोरे में अपने प्रतिबिंब को भी लोम और नखादि युक्त देखते हैं श्लोक दूसरा उन दोनों से प्रजापति ने कहा तुम अच्छी तरह अलंकृत होकर सुंदर वस्त्र पहनकर और परिष्कृत होकर जल के शकोरे में देखो तब उन्होंने अच्छी तरह अलंकृत होकर सुंदर वस्त्र धारण कर और परिष्कृत होकर जल के शकोरे में देखा उनसे प्रजापति ने पूछा तुम क्या देखते हो उन दोनों से प्रजापति ने छायात्मा में आत्मत्व के निश्चय की निवृत्ति के लिए फिर कहा तुम दोनों जिस प्रकार अपने घर में रहते हो उसी भांति अच्छी तरह अलंकृत होकर सुविधा महामूल्य वस्त्र धारण लोम और नख काटकर जल के शकोरो में फिर देखो यहाँ प्रजापति ने ऐसा आदेश नहीं किया कि उस समय तुम जो जान न जान सको वह मुझे बता बतलाना तुम जो न जान सको वह मुझे बतलाना क्योंकि वे यही चाहते थे कि इस प्रकार सुंदर अलंकार आदि धारण कर जल शकोरे में देखने से किसी न किसी तरह उनकी छायत बुद्धि निवृत्त हो जाए जिस प्रकार देह से संबद्ध सुंदर अलंकार और बहुमूल्य वस्त्रादि आदि आगंतुक पदार्थ जल शकोरे में अपनी छाया प्रकट करते हैं उसी प्रकार पहले शरीर भी छायाकारक था ऐसा इससे ज्ञात होता है शरीर के एक देश रूप तथा नित्य रूप से माने गए अखंडित लोम और नखादि भी पहले छाया जनक थे किन्तु अब उन्हें काट दिए जाने पर उन लोम एवं नखादि की छाया दिखाई नहीं देती इससे लोम और नखादि समान शरीर भी आगम पायी उत्पन्न और नष्ट होने वाला सिद्ध होता है इस प्रकार जल के चकोरे में आदि में दिखने वाले उनके निमित्त भूतदेह का भी अनात्मत्व सिद्ध होता है क्योंकि देह संबंधी अलंकार आदि के समान उनका भी जल के शकोरे में आदि में छाया छायाकृत्व है इसी से केवल इतनी ही बात सिद्ध होती हो सो नहीं बल्कि सुख दुख राग द्वेष और मोहादि जितना कुछ भी आत्मीय रूप से माना जाता है वह भी नख एवं लोमादि के समान कभी कभी होने वाला होने के कारण अनात्मा ही है ऐसा जानना चाहिए इस प्रकार संपूर्ण मिथ्या ग्रहण की निवृत्ति का हेतु प्रजापति का कहा हुआ साधु दृष्टांत सुनकर अलंकारादी और विरोजन का विवेक विज्ञान उनके किसी अपने दोष से ही प्रतिबद्ध हो गया था तब प्रजापति ने पहले ही के समान दृढ़ निश्चय वाले उन दोनों से पूछा तुम क्या देखते हो श्लोक तीसरा उन दोनों ने कहा भगवान जिस प्रकार हम दोनों उत्तम प्रकार से अलंकृत सुंदर वस्त्र धारण किए और परिष्कृत है उसी प्रकार हे भगवन ये दोनों भी उत्तम प्रकार से अलंकृत सुंदर वस्त्रधारी और परिष्कृत है तब प्रजापति ने कहा यह आत्मा है यह अमृत और अभय है और यही ब्रह्मा है तब वे दोनों शांत चित्त से चले गए भाष्यर्थ उन्होंने उसी प्रकार समझा यथे वेदम अर्थात पूर्ववत जिस प्रकार हम साधु अलंकार अलंकार है उसी प्रकार ये भी है, इस प्रकार वे सर्वथा विपरीत वाले हो गए जिस आत्मा का आत्मा का लक्षण यह अपहत पत्मा इस प्रकार कहकर फिर उसकी विशेषता की जिज्ञासा वालों के प्रति यह जो नेत्रंग नेत्रांतर्गत पुरुष दिखाई देता है इस प्रकार आत्मा का साक्षात निर्देश करने पर तथा उसके विपरीत ज्ञान की निवृत्ति के लिए उद शराब और साधु अलंकार आदि दृष्टांत दे देने पर भी उन दोनों का आत्मस्वरूप ज्ञान से विपरीत ग्रह निवृत्त नहीं हुआ अतः ऐसा मानकर की इन दोनों की विवेक विज्ञान सामर्थ्य अपने किसी दोष के कारण प्रतिबद्ध हो गई है प्रजापति ने उनके माने हुए आत्मा का नहीं बल्कि अपने मन में यथाभिमत आत्मा का ही निश्चय कर पहले ही की तरह यह आत्मा है यह अमृत है और अभय है तथा यही ब्रह्म है यह आत्मा आत्मा, इत्यादि आत्मा का लक्षण सुनने से अक्षी पुरुष श्रुति से और उद की युक्ति से तो ये संस्कार युक्त हो ही गए हैं। अब मेरी सारी बातों को बारंबार स्मरण करते हुए प्रतिबंध का क्षय होने पर इन्हें स्वयं ही आत्मा के संबंध में विवेक हो जाएगा ऐसा मानकर और पुनः ब्रह्मचर्य का आदेश देने पर उन्हें जो दुख होगा उसे बचाने के लिए प्रजापति ने कृतार्थ जाते हुए उन दोनों की उपेक्षा कर दी वे इंद्र और विरोचन शांतचित्त संतुष्ट हृदय अर्थात कृतार्थबुद्धि होकर चले गए किंतु यह क्षम नहीं था क्योंकि यदि उन्हें वास्तविक क्षम होता तो उनका विपरीत ग्रहण निवृत्त हो जाता इस प्रकार गए हुए उन्हें भोग सकता राजा इंद्र और विरोचन को पहले कहे हुए आत्म लक्षण का विस्मरण हो जाएगा ऐसी आशंका से प्रत्यक्ष वचन द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से उनके हार्दिक दुख की निवृत्ति चाहने वाले श्लोक चौथा प्रजापति ने उन्हें दूर गया देख कर कहा यह दोनों आत्मा को उपलब्ध किए बिना उसका साक्षात्कार किए बिना जा रहे है देवता हो या असुर जो कोई ऐसे निश्चय वाले होंगे उन्हीं का प्रभाव होगा जो था शांत चित्त से असुरों के पास पहुंचा और उनको यह सुनाई इस लोक में आत्मा देह ही पूजनीय है और आत्मा ही सेवनीय है आत्मा की ही पूजा और परिचर्या करने वाला पुरुष यह लोक और परलोक दोनों लोकों को प्राप्त कर लेता है प्रजापति ने उन्हें दूर गया देख यह मानते हुए कि यह आत्मा अपहत इत्यादि वाक्य के समान वचन भी उनके गानों में पड़ जाएगा कहा ये इंद्र और विरोचन उपयुक्त लक्षण वाले आत्मा को बिना जाने उसे अपने प्रत्यक्ष किए बिना विपरीत निश्चय वाले होकर जा रहे हैं इसलिए विशेष रूप से क्या कहा जाए जो भी देवता या असुर इस उपनिषद वाले होंगे इनके द्वारा जो अत्मि ग्रहण की गई है वही जिन देवता या असुरों की उपनिषद होगी वे ऐसे उपनिषद ऐसे विज्ञान, अर्थात ऐसे वाले जो भी होंगे, उनका क्या होगा उनका होगा, तात्पर्य है कि वे श्रेयो मार्ग से पराभूत बहिर्भूत अर्थात विनष्ट हो जाएंगे अपने घर को जाने वाले देवराज और असुरराजों में जो असुरराज था वह विरोचन शांत चित्त से ही असुरों के पास पहुंचा तथा वहां पहुंचकर उन असुरों के प्रति जो देहात्म बुद्धिपनिषद थी वही उपनिषद सुना दी अर्थात यह कह दिया कि प्रजापति ने देह को ही आत्मा बतलाया है इसलिए इस लोक में देहुरूप आत्मा ही मह्य पूजनीय तथा परिचर्य सेवनीय है और इस लोक में देहरूप आत्मा की ही पूजा सेवा करने से इस और उस दोनों लोकों को प्राप्त कर लेता है इस लोक और परलोक में ही संपूर्ण लोक और भोग अंतर्भूत होते हैं ऐसा राजा विरोचन का अभिप्राय है श्लोक पांचवा इसी से इस लोक में जो दान न देने वाला श्रद्धा न करने वाला और यजन न करने वाला पुरुष होता है उसे शिष्टजन अरे यह तो आसुर आसुरी स्वभाव वाला ही है ऐसा कहते हैं यह उपनिषद असुरों की ही है मृतक के शरीर को भिक्षा वस्त्र और अलंकार से सुसज्जित करते हैं और इसके द्वारा हम परलोक प्राप्त करेंगे ऐसा मानते हैं शर्त तो इसी से उन असुरों का संप्रदाय इस समय भी विद्यमान है अतः इस लोक दान, करने वाले जिसका स्वभाव अपने धन का विभाग करने का नहीं है और श्रद्धा में रखने वाले अयजमान और और जिसका स्वभाव करने का नहीं है उस पुरुष को वशिष्टजन क्योंकि यह ऐसे स्वभाव वाला है इसलिए निश्चय यह आशु ही है ऐसा खेद करते हुए कहते हैं क्योंकि यह अश्रद्धान अशुद्धानता आदि लक्षणों वाली उपनिषद असुरों की ही है उस उपनिषद से संस्कार युक्त होकर वे मृतक पुरुष के शरीर अर्थात शव को गंध गुष्प एवं रूप भिक्षा वसन आदि द्वारा आच्छादनादि करने की विधि से और ध्वजा पताका आदि लगाना रूप अलंकार से संस्कृत करते हैं और ऐसा मानते हैं कि इस शव के संस्कार से हम मर अपने प्राप्त होने योग्य लोगों को प्राप्त कर लेंगे इंद्र का पुनः प्रजापति के पास आना श्लोक पहला किंतु इंद्र को देवताओं के पास बिना पहुंचे ही यह भय दिखाई दिया जिस प्रकार इस शरीर के अच्छी प्रकार अलंकृत होने पर यह छायात्मा अच्छी तरह अलंकृत होता है सुंदर वस्त्रधारी होने पर सुंदर वस्त्रधारी होता है और परिष्कृत होने पर परिष्कृत होता है उसी प्रकार इसके अंधे होने पर अंधा हो जाता है होने पर हो जाता है, और खंडित होने पर खंडित हो जाता है तथा इस शरीर का नाश होने पर यह भी नष्ट हो जाता है किंतु ने देवताओं के पास बिना पहुंचे ही क्योंकि वे अक्रूरता आदि दैवी संपत्ति से युक्त थे इसलिए गुरुवाक्यों को बारम्बार स्मरण करते हुए जाते जाते अपने किए हुए आत्मस्वरूप के ग्रहण के कारण यह भय भा, देखा जलपत्र के दृष्ट से प्रजापति ने जिसके लिए अर्थात देह का अनात्मत्व प्रदर्शित करने के लिए जो व्यविचारित्व रूप न्याय प्रदर्शित किया था उसका एक देश इंद्र की बुद्धि में स्फुरित हुआ जिससे कि उन्हें छाया को आत्मरूप से ग्रहण करने में दोष दिखने लगा कैसा दोष दिख, दिखाई दिया जिस प्रकार निश्चय ही इस शरीर के अच्छी तरह अलंकृत होने पर यह छायात्मा अच्छी तरह से अलंकृत हो जाता है सुंदर वस्त्रधारी होने पर सुंदर वस्त्रधारी होता है और परिष्कृत होने पर परिष्कृत होता है अर्थात नख लोमादि शरीर के अवयवों की निवृत्ति होने पर छायात्मा भी परिष्कृत नख रहित हो जाता है उसी प्रकार यह छायात्मा भी इस शरीर में नख लोमादु से चक्षु आदि देह अवयवत्व में समानता होने के कारण शरीर के अंधे होने पर अंधा हो जाता है श्राम होने पर श्राम हो जाता है श्राम का प्रसिद्ध अर्थ है एक नेत्र वाला वह अंधत्व से ही गतार्थ हो जाता है इसलिए जिसके चक्षु या नासिका सदा श्रवित होते रहते हैं उसे श्राम समझना चाहिए परिवर्तन जिसके हाथ या पैर कट कट गए हो शरीर के श्राम या परिवर्तन होने पर छायात्मा भी वैसा ही हो जाता है तथा इस देह का नाश होने पर यह भी नष्ट हो जाता है अतः श्लोक दूसरा इस दर्शन में मैं कोई भोग्य नहीं देखता इसलिए वे होकर फिर प्रजापति के पास आए उनसे प्रजापति ने कहा इंद्र तुम तो विरोचन के साथ शांत चित्त होकर गए थे अब किस इच्छा से पुनः आया हो उन्होंने कहा भगवान जिस प्रकार यह छायात्मा इस शरीर के अच्छी तरह अलंकृत होने पर अच्छी तरह तरह अलंकृत अलंकृत होने होने पर पर होता होता है, है, सुंदर सुंदर वस्त्रधारी वस्त्रधारी और परिष्कृत होने पर परिष्कृत हो जाता है उसी प्रकार इसके अंधे होने पर अंधा श्राम होने पर श्राम और खंडित होने पर खंडित भी हो जाता है तथा तो इस शरीर का विनाश होने पर यह नष्ट भी हो जाता है मुझे इसमें कोई फल दिखाई नहीं देता भाषा इस छायात्म दर्शन या देहात्म दर्शन में कोई भोग्य फल नहीं देखता इस प्रकार दर्शन दर्शन या दर्शन में दोष निश्चय कर वे हो पुनः ब्रह्मचर्यवास करने के लिए लौट आए प्रजापति ने कहा hey, इंद्र तुम तो कहाचन के साथ शांत चित्र से चले गए थे अब क्या इच्छा करके करते हुए तुम पुनः आए हो <स्थ> उन्हें अच्छी जानते हुए कि इंद्र के अभिप्राय की अभिव्यक्ति के लिए इस प्रकार पुनः प्रश्न किया सप्तमाध्याय में सनत कुमार जी के तुम जो कुछ जानते हो उसे बतलाते हुए वाक्य से अपना अभिप्राय प्रकट किया और प्रजापति ने एवम एवं ऐसा कहकर उसका अनुमोदन किया शंका किन्तु अक्षी पुरुष का समान रूप से श्रवण करने पर भी इंद्र ने देह की छाया को आत्मरूप से ग्रहण किया और विरोचन ने स्वयं देह को ही तो ऐसा किस कारण से हुआ समाधान इस विषय में शिष्टजन ऐसा मानते हैं जिस प्रकार प्रजापति का संबंधी वाक्य स्मरण करते करते देवता के पास पहुंचे बिना ही आचार्य की बतलाई हुई दृष्टि से छायात्मा का ग्रहण और उसमें दोष दर्शन भी हुआ तथा विरोचन को वैसा नहीं हुआ तो क्या हुआ उसकी देह में ही आत्मदृष्टि हुई और उसमें कोई दोष दर्शन भी नहीं हुआ उसी प्रकार विद्याग्रहण की सामर्थ्य का प्रतिबंध करने वाले दोष की न्यूनाधिकता की अपेक्षा से इंद्र और विरोचन का छायात्म और देहात्म संबंधी ग्रहण है इंद्र ने अल्प दोषयुक्त होने के कारण श्रद्धा करते हुए दृश्य थे श्रुति के अर्थ को ही ग्रहण किया और दूसरे विरोचन ने दोष की अधिकता के कारण श्रुत्यर्थ को छोड़कर लक्षणा से प्रजापति ने देह के विषय में ही कहा है इस प्रकार देह को ही ग्रहण किया जिस प्रकार दर्पण में दिखने वाले नील और, और वस्त्रों में जो नीला है वह बहुमूल्य है इस कथन से छाया का निमित्तभूत वस्त्र ही कहा जाता है छाया नहीं कही जाती उसी प्रकार प्रजापति के इस कथन से देह ही विवक्षित है ऐसा विरोचन का अभिप्राय था एक अन्य श्रुति में केवल दकार के श्रवण से तुल्य श्रवण होने पर भी अपने चित्त के गुण दोष के कारण ही दमन करो दान करो दया करो ऐसा विभिन्न शब्दार्थ ज्ञान देखा गया है अपने अपने गुणों के अनुसार ही युक्ति रूप निमित्त भी सहकारी हो जाते हैं श्लोक तीसरा हे इंद्र यह बात ऐसे ही है ऐसा प्रजापति ने कहा मैं तुम्हारे प्रति इसकी पुनः व्याख्या करूंगा अब तुम बत्तीस वर्ष यहाँ रहो इंद्र ने वहाँ बत्तीस वर्ष और निवास किया तब प्रजापति ने उससे कहा, कहाष्यर्थ हे इंद्र यह बात ऐसी ही है तुमने ठीक समझा है छाया आत्मा नहीं है ऐसा प्रजापति ने कहा मैंने तुम्हारे प्रति जिस प्रकृत आत्मा का वर्णन किया है पहले व्याख्या किए हुए उस आत्मा की ही मैं तुम्हारे प्रति पुनः व्याख्या करूँगा क्योंकि तथापि तुम उसे ग्रहण नहीं कर सके इसलिए किसी दोष से तुम्हारी ग्रहण शक्ति प्रतिबद्ध है उसकी निवृत्ति के लिए तुम अगले बत्तीस वर्ष यहाँ और ब्रह्मचर्य वास करो ऐसा कहकर उसी प्रकार निवास करने वाले क्षीण दोष इंद्र से प्रजापति ने कहा खंडवा इंद्र के, के प्रति स्वप्न पुरुष का उपदेश जो आत्मा अपहत दी लक्षणों वाला है, जिसकी यह हैक्षणी इत्यादि वाक्य द्वारा व्याख्या की गई है वह यह है वह कौन है श्लोक पहला जो यह सपने में पूजित होता हुआ विचरता है यह आत्मा है ऐसा प्रजापति ने कहा यह अमृत है अभय है और यह ब्रह्मा है ऐसा सुनकर भी इंद्र शांत हृदय से चले गए किंतु देवताओं के पास बिना पहुंचे ही उन्हें यह भय दिखाई दिया यद्यपि यह शरीर अंधा होता है तो भी वह स्वप्न शरीर अनंध होता है और यदि यह श्राम होता है तो भी वह असराम होता है इस प्रकार यह इसके दोष से दूषित नहीं होता जो स्वप्न में महीमान स्त्री आदि से पूजित होता हुआ विचरता अर्थात अनेक प्रकार के भोगों को अनुभव करता है वही आत्मा है ऐसा प्रजापति ने कहा इत्यादि पर शांत हृदय से चले गए किंतु उन्होंने देवताओं के पास बिना पहुंचे ही इस आत्मा में भी वह भय देखा क्या देखा यद्यपि यह शरीर अंधा हो तो भी जो स्वप्न शरीर है वह अनंध होता है और यदि यह शरीर श्राम हो तो भी वह श्राम नहीं होता इस प्रकार यह स्वप्न शरीर इस शरीर के दोष से दूषित नहीं होता श्लोक दूसरा यह इस दे, देह के वध से नष्ट भी नहीं होता और न इसकी श्रामता से श्राम होता है किंतु इसे मानो कोई मारता हो कोई ताडित करता हो यह मानो अप्रिय वेतता हो और रुदन करता हो ऐसा हो जाता है अतः इसमें इस प्रकार के आत्मदर्शन में कोई फल नहीं देखता तीसरा अतः वे समित वेतपाणी होकर फिर प्रजापति के पास आए उनसे प्रजापति ने कहा इंद्र तुम तो शांत चित्त होकर गए थे अब किस इच्छा से पुनः आया हो उन्होंने कहा भगवान यद्यपि यह शरीर अंधा होता है तो भी वह स्वप्न शरीर आनंद रहता है और यह होता है तो भी वह अस्राम रहता है इस प्रकार वह इसके दोष से दूषित नहीं होता श्लोक चौथा न इसके वध से उसका वध होता है और न इसके श्रामता से वह श्राम होता है किंतु उसे मानो कोई मारते हो कोई ताड़ित करते हो और उसके कारण मानो वह अप्रिय वित्ता हो और रुदन करता हो ऐसा अनुभव होने के कारण इसमें मैं कोई फल नहीं देखता प्रजापति ने कहा इंद्र यह बात ऐसी ही है मैं तुम्हें इस आत्म तत्व की पुनः व्याख्या करूंगा तुम 32 वर्ष और ब्रह्मचर्य वास करो इंद्र ने 32 वर्ष और निवास किया तब उ... उनसे प्रजापति ने कहा न तो छायात्मा के समान इस देह के नाश से उस स्वप्न शरीर का नाश ही होता है और नहीं इसकी श्रामता से व्राम होता है इस अध्याय के आरंभ में जो केवल शास्त्र प्रमाण से कहा गया है कि इसकी जरावस्था से वह जीर्ण नहीं होता इत्यादि उसी का न्यायतः उपादन करने के लिए यहाँ उल्लेख किया गया है इस प्रकार यह छायात्मा के समान देह के दोषों से तो युक्त नहीं है किंतु इसे मानो कोई मारते हैं है तवेव इस पद में एव शब्द इव अर्थ में है अतः इसका मानव इसे कोई मारते है यही भाव समझना चाहिए मारते ही है ऐसा नहीं समझना चाहिए क्योंकि उत्तरवर्ती सब वाक्यों में शब्द ही देखा जाता है यदि कहो कि यह इस स्थूल शरीर का नाश होने से नष्ट नहीं होता ऐसा विशेषण होने के कारण इसे कोई मारते ही है यही अर्थ समझना चाहिए तो ऐसा कहना ठीक नहीं है क्योंकि प्रजापति को प्रामाणिक मानने वाले व्यक्ति के लिए उन पर मिथ्यावादित्व का आरोप करना संभव नहीं है भला प्रजापति को प्रामाणिक मानने वाला इंद्र उनके यह अमृत है इस वचन को मिथ्या कैसे कर सकता है के हुए में तो इंद्र ने शरीर का नाश होने के पश्चात यह भी नष्ट हो जाता है ऐसा दोष दिखलाया था उसी प्रकार यहाँ भी हो सकता है समाधान यह बात नहीं है कैसे नहीं है क्योंकि यह जो नेत्र में पुरुष दिखाई देता है इस वाक्य से प्रजापति ने छायात्मा का निरूपण नहीं किया ऐसा इंद्र मानते हैं किस प्रकार यदि वे ऐसा मानते कि की अपी लक्षण वाले आत्मा के विषय में पूछे जाने पर प्रजापति ने छायात्मा बतलाया है तो प्रजापति को प्रामाणिक मानकर भी वे श्रवण करने के लिए पुनः समित प्राणी होकर उनके पास क्यों जाते और गए थे और गए थे ही इसलिए वे यही मानते थे कि प्रजापति ने छायात्मा का वर्णन नहीं किया तथा हमने भी जो दृष्टा नेत्र में दिखाई देता है ऐसी ही व्याख्या की है तथा मानो इसे कोई विच्छादित विद्रावित ताड़ित करते हो और इस प्रकार पुत्रादि मरण के कारण मानो वह अप्रिय अनुभव करने वाला होता है तथा वह स्वयं भी मानो रोता है शंका, किंतु तो अप्रिय अप्रिय जानता ही है, फिर उसे मानो जानने वाला हो ऐसा क्यों कहा जाता है? समाधान, ऐसा कहना ठीक नहीं क्योंकि इससे उसका अमृतत्व और अभयत्व प्रतिपादन अनुपन्न होगा तथा मानो ध्यान करता है ऐसी एक श्रुति भी है शंका किंतु ऐसा मानने से तो प्रत्यक्ष अनुभव से विरोध आता है समाधान नहीं क्योंकि शरीर ही आत्मा है इस प्रत्यक्ष अनुभव के समान यह अथवा न हो यह बात अलग रहे मुझे इसमें कोई भोग्य फल दिखाई नहीं देता तात्पर्य यह है कि स्वप्न शरीर को आत्मा मानने में भी मुझे इच्छिद फल प्राप्त नहीं होता प्रजापति ने कहा आत्मा का अमृत और अभय गुणवान होना अभिष्ट है अतः तुम्हारे अभिप्राय के अनुसार यह बात ऐसी ही है यहां, एवं, एशा, एवं, एवं, एशा, इससे आगे हैभिप्रायण यह वाक्य शेष है फिर ऐसा समझकर कि मेरे दो बार युक्ति पूर्वक बतलाने पर भी यह ठीक ठीक नहीं समझता इसलिए पहले भाति अब भी इसमें प्रतिबंध का कारण विद्यमान है प्रजापति ने इसकी निवृत्ति के लिए इंद्र को 32 वर्ष और ब्रह्मचर्य ब्रह्मचर्यकर के क्षीण दोष हुए प्रजापति से प्रजा इंद्र से प्रजापति ने कहा खंड ग्यारहवा सुषुप्त पुरुष का उपदेश पूर्ववत मैं तेरे प्रति इसकी पुनः व्याख्या करूंगा ऐसे कहकर श्लोक पहला जिस अवस्था में यह सोया हुआ दर्शन वृत्ति से रहित तो, और सम्यक रूप से आनंदित होने का अनुभव नहीं करता वह आत्मा है ऐसा प्रजापति ने कहा यह अमृत है यह अभय है और यही ब्रह्म है यह सुनकर इंद्र शांत चित्त से चले गए किन्तु देवता के पास पहुंचे बिना ही उन्हें यह भय दिखाई दिया उस अवस्था में तो इसे निश्चय ही यह भी ज्ञान नहीं होता कि यह मैं हूं और न यह इन अन्य भूतों को ही जानता है उस समय तो यह मानव विनाश को प्राप्त हो जाता है इसमें मुझे इष्टफल इस दिखाई नहीं देता तद्य त्रैत इत्यादि वाक्य की व्याख्या पहले हो चुकी है जो दृष्टा में पूजित होता हुआ विचरता है, वह जब सो जाने पर दर्शन से रहित और अत्यंत आनंदित होकर स्वप्न नहीं देखता तो वही आत्मा है यह अमृत और अभय है और यही ब्रह्म है इस प्रकार प्रजापति ने अपने अभिप्राय के अनुसार ही आत्मा का स्वरूप बतलाया कितु इंद्र ने उसमें भी दोष देखा सो किस प्रकार यह इस अवस्था में निश्चय ही अपने को इस प्रकार नहीं जानता किस प्रकार नहीं जानता कि मैं यह हूँ और न यह अन्य भूतों को ही जानता है जैसा कि यह जागृत और स्वप्न अवस्थाओं में जानता था अतः यह मानव विनाश को अपित प्राप्त हो जाता है तात्पर्य यह है कि विनष्ट सा हो जाता है यह पूर्ववत विनाश के स्थान में विनाशमी वैसा समझना चाहिए ज्ञान होने पर ही ज्ञाता की सत्ता जानी जाती है ज्ञान ज्ञान के अभाव में नहीं नहीं जानी जाती और को होना देखा नहीं जाता जाता अतः यह है है कि उस समय यह हो अमृत और अभय वचन का प्रामाण्य चाहने वाले इंद्रदेव उस अवस्था में आत्मा का साक्षात विनाश नहीं मानते श्लोक दूसरा वे समित होकर पुनः प्रजापति के पास आए उनसे प्रजापति ने कहा इंद्र तुम तो शांत चित्त से गए थे अब किस इच्छा से तुम्हारा पुनः आगमन हुआ इंद्र ने कहा भगवान इस अवस्था में तो निश्चय ही इसे यह भी ज्ञान नहीं होता कि यह मैं हूं और न यह इन अन्य भूतों को ही जानता है यह विनाश को प्राप्त हो जाता है इसमें मुझे इष्टफल इस नहीं दिखाई देता पहले ही के समान चलो तीसरा हे इंद्र यह बात ऐसी ही है ऐसा प्रजापति ने कहा मैं तुम्हारे प्रति इसकी पुनः व्याख्या आत्मा इससे भिन्न नहीं है अभी पांच वर्ष और ब्रह्मचर्यवास करो उन्होंने पांच वर्ष और वही निवास किया ये सब मिलाकर 100 वर्ष हो गए इसी से ऐसा कहते हैं कि इंद्र ने प्रजापति के यहाँ एक वर्ष ब्रह्मचर्यवास किया तब उनसे प्रजापति ने कहा यह बात ऐसी ही है ऐसा कहकर मैंने तीन में जिसका वर्णन किया था उसी इस आत्मा की इस आत्मा आत्मा की से भिन्न किसी अन्य आत्मा की नहीं तो किसकी इसी आत्मा की मैं व्याख्या करूंगा अभी तुम्हारा थोड़ा सा दोष शेष है उसकी निवृत्ति के लिए अन्य पांच वर्ष और रहो ऐसा कहे जाने पर इंद्र ने वैसा ही किया इस प्रकार जिनके कषाय कशायादी दोष नष्ट हो गए हैं उन इंद्रदेव के प्रति प्रजापति ने जागृत आदि तीनों स्थान के दोषों के संबंध में रहित आत्मा का मेंदि लक्षण वाला रूप निरूपण किया वे सब एक और सौ वर्ष हो गए इसी से लोक में शिष्टजन ऐसा कहते हैं कि इंद्र ने प्रजापति के यहाँ 101 वर्ष ब्रह्मचर्य वास किया यह बात द्वातिन द्वातम इत्यादि वाक्यों से कही गई है अतः श्रुति ने आख्याय से कुछ हटकर इसे स्वयं भी कह दिया है इस प्रकार जो इंद्रत्व से भी गुरुतर है ऐसे इस आत्मज्ञान को इंद्र ने भी 101 वर्ष तक किए हुए परिश्रम से बड़े यत्न पूर्वक प्राप्त किया था अतः इससे बढ़कर और कोई पुरुषार्थ नहीं है इस प्रकार स्तुति आत्मज्ञान की स्तुति इस प्रकार श्रुति आत्मज्ञान की स्तुति करती है अध्याय आठवा दूसरा भाग समाप्त